जानू की कहानियां निकोलाई नोसो नजानु ने गैस की मोटर कैसे चलाई राधुगा प्रकाशन मास्को अनुवादक सरस्वती चित्रकार कल उ मोड़ू और उसका मददगार पेंचू बहुत अच्छे कारीगर थे वे एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे बस मोड़ू कद में कुछ लंबा था और कद में हमेशा कसने के रिंच, की होती। उनकी टोपी भी चमड़े की थी जिस पर मिस्त्रियों के काम करने वाली एनक चढ़ी रहती थी इस एनक को वे काम करते समय लगाते थे ताकि उनकी आंखों में धूल या बुरादा न जाए मोड़ू और पेचू दिन भर अपने कारखाने में बैठे काम करते रहते थे और स्टोक केतलियां कढ़ाइया मरम्मत करते रहते थे और जब मरम्मत करने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वे छुटकों के लिए साइकिलें और ठेले बनाते थे एक बार मोड़ू और पेचू किसी से कुछ कहे बिना अपने कारखाने में बंद होकर कोई चीज बनाने लगे पूरे महीने व्यारी चलाते रहे रंधा फेरते रहे कीले ठोकते रहे झाल लगाते रहे उन्होंने किसी को अपना कुछ भी काम नहीं दिखाया जब महीना बीत गया तब पता चला कि उन्होंने एक मोटर गाड़ी बनाई है यह मोटर गाड़ी शरबत मिले हुए सोड़ा पानी से चलती थी मोटरगाड़ी के बीचों बीच ड्राइवर की सीट थी और उसके ठीक सामने सोड़ा पानी की टंकी लगी थी इस टंकी की गैस एक नली से होकर तांबे के सिलेंडर में जाती थी और लोहे के पिस्टन को ढकेलती थी लोहे का पिस्टन गैस के दबाव से कभी ऊपर जाता था कभी नीचे जाता था और कहियों को घुमाता था ड्राइवर की सीट के ऊपर एक शरबत की बोतल लगी थी शरबत नली से होकर टंकी में आता था और यंत्र रचना में ग्रीज का काम देता था इस तरह की गैस की मोटरगाड़ी का इस्तेमाल छुटकों में आम हो गया था मगर इस मोटरगाड़ी में जिसे मोड़ मोड़ू और पेचू ने बनाया था एक बहुत ही अनोखा सुधार था टंकी के एक और बहुत ही मुलायम रबड़ की एक नली लगी थी जिसमें एक टोटी लगी थी जिससे सैर के दौरान गाड़ी रोके बिना सोडा पानी पिया जा सकता था जल्दबाज ने यह गाड़ी चलाना सीख लिया और जो भी उसमें बैठकर घूमना चाहता था जल्दबाज उसे घुमा देता वह किसी को मना नहीं करता था सरबतिया गाड़ी पर सैर करने को सबसे ज्यादा पसंद करता था क्योंकि सैर के दौरान वह जितनी बार चाहता शरबत मिला सोडा पानी पी सकता था नजानू को भी गाड़ी में बैठकर कर करने का शौक था और जल्दबाज उसको अक्सर गाड़ी में घुमाता था, था। मगर नजानू खुद भी गाड़ी चलाना सीखना चाहता था और इसलिए उसने जल्दबाज से कहा मुझको मोटर चलाने वाला चक्का संभालने दो मैं भी गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूं तुम नहीं चला सकते जल्दबाज ने कहा यह मोटर है इसे अच्छी तरह समझना पड़ता है इसमें समझने की क्या बात है नजानू ने उत्तर दिया मैंने तो तुम्हें चलाते देखा है कुछ डंडे इधर उधर खींचो और स्टियरिंग के पंखे को घुमाते रहो बिल्कुल आसान है लगता बहुत आसान है मगर असल में यह बहुत कठिन काम है तुम खुद तो मरोगे भी मरोगे ही गाड़ी भी तोड़फोड़ फोड़ डालोगे अच्छी बात है जल्दबाज नजानू ने बुरा मान कर कहा तुम भी मुझसे कोई चीज मांगोगे मैं भी नहीं दूंगा एक दिन जब जल्दबाज घर पर नहीं था तो नजानू गाड़ी में जो हाथे में खड़ी थी घुस गया वह लीवर खींचने और पैडलों को दबाने लगा पहले तो कुछ भी नहीं हुआ मगर अचानक मोटर स्टार्ट हो गई और चल दी छुटकों ने यह सब अपनी खिड़कियों में से देखा और घर के बाहर भाग गए क्या कर रहे हो वे चिल्लाए टकरा जाओगे नहीं टकराऊंगा नजानू ने जवाब दिया और उसी समय गाड़ी कुत्ते के घर की ओर बढ़ी कुत्ते का घर आहाते के बीचों बीच बना हुआ था धड़ धड़ कुत्ते का घर टुकड़े टुकड़े हो गया वह तो कहो अच्छा हुआ कि गुर्रा घर में से बाहर कूदा नहीं तो नजानू ने उसे कुचल दिया होता देखा तुमने क्या कर डाला जानू चिल्लाया फौरन गाड़ी रोक दो नजानू डर गया वह चाहता था कि वह गाड़ी को रोक दे उसने किसी लीवर को खींचा मगर मोटर गाड़ी रुकने के बजाय और तेज भागने लगी हहाते में एक कुंज था जो गाड़ी के रास्ते में आ गया धड़ धड़ धड़ कुंज भी तहस नहश हो गया नजानु सर से पैर तक चिपटियों से ढक गया एक तख्ता उसकी पीठ पर जोर से आकर लगा और दूसरा उसकी कुद्दी पर नजानु ने स्टीयरिंग को घुमाकर गाड़ी को मोड़ना चाहा। गाड़ी अहाते में इधर उधर भाग रही थी और नजानु गले के पूरे जोर से चिल्ला रहा था भाईओ जल्दी से फाटक खोल दो नहीं तो मैं हाहा में सब कुछ तोड़ डालूंगा छुटकों ने फाटक खोल दिया नजानू गाड़ी में हहाते से बाहर आ गया और गाड़ी सड़क पर पूरी तेजी से भागने लगी और दूसरे नजानू के पीछे भाग रहे थे मगर कहा वे तो उसके बराबर पहुंच ही नहीं पा रहे थे नजानू पूरे नगर नंग, का चक्कर लगा रहा था और उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह गाड़ी को कैसे रोके आखिर में गाड़ी दौड़ती हुई नदी के पास पहुंच गई वह चट्टान के ऊपर से लुड़की और बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगी नजानू उसमें से बाहर उछलकर तट पर जा गिरा और गैस की मोटर गाड़ी पानी में गिरकर गिरकर डूब गई जानू मोड़ू कदाचित और डॉक्टर टिकिया वाला नजानू को उठाकर घर ले गए सब यह समझ रहे थे कि वह मर चुका है घर पर उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया और तब जाकर नजानू ने अपनी आंखें खोली उसने चारों ओर देखा फिर पूछा भाईयो मैं अभी भी जिंदा हूँ मैं अभी भी जिंदा हूँ जिंदा हो जिंदा हो डॉक्टर टिकिया वाला ने जवाब दिया बस मेहरबानी करके चुपचाप लेटे रहो मुझे तुम्हारी जाँच करनी जरूरी है उन्होंने नजानू के कपड़े उतार दिए और उसकी जांच करने लगे फिर बोले बड़े ताजुब की बात है सब हड्डियाँ सही सलामत है सिर्फ कुछ घाव लगे हैं और कुछ चिपटियां भी घुस गई हैं ये चिप्टिया तखते की मार से अंदर घुस गई हैं नजानू बोला चिपटियों को निकालना पड़ेगा डॉक्टर टिकिया वाले ने सर हुए कहा उससे दर्द होगा डर नजानू ने पूछा नहीं थोड़ा सा भी नहीं लाओ मैं अभी सबसे बड़ी चिप्टी निकालता हूँ हाय हाय नजानू चिल्ला क्या बात है माला दर्द हुआ कहीं ताजुब से डॉक्टर टिकिया वाले ने पूछा और क्या बड़ा दर्द हुआ खैर धीरे से काम लो शब्र करो तुमको सिर्फ लगता है कि दर्द हुआ सिर्फ लगता ही नहीं है आई आई आई अरे तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे मैं तुम्हें चीरा लगा रहा हूं आखिर में तुम्हें चीरा तो नहीं लगा रहा दर्द हो रहा है खुद ही कहा था कि दर्द नहीं होगा मगर दर्द हो रहा है अच्छा शांत रहो शांत रहो बस एक चिपटी रह गई हाय हाय मत निकालिए इससे तो अच्छा है कि चिपटी अंदर ही रहे यह ठीक नहीं है फोड़ा बन जाएगा हाय हाय हाय लो बस खेल खत्म अब सिर्फ आयोबिन लगाना उसे दर्द होगा एडविन से नहीं उसे दर्द नहीं होता है चुपचाप लेटे रहो आ बस बस गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है मगर दर्द से आना अच्छा नहीं लगता हाय बड़ी जलन हो रही है थोड़ी जलन होगी फिर ठीक हो जाएगा अभी मैं तुम्हें थर्मामीटर लगाऊंगा क्यों थर्मामीटर मत लगाइए रहने दीजिए क्यों दर्द होगा थर्मो लगाने से बिल्कुल दर्द नहीं होता आप हमेशा कहते हैं कि दर्द नहीं होता और बाद में दर्द होता है कैसे बेवकूफ़ हो क्या सचूझ मैंने तुम्हें थर्मो कभी नहीं लगाया कभी नहीं ठीक है तो अब देख लेना कि उस, उसके लगाने से दर्द नहीं होता डॉक्टर टिकिया वाला ने कहा और थर्मामीटर लेने चले गए नजानू बिस्तर पर से कूद पड़ा और खुली हुई खिड़की में से फाद कर अपने दोस्त चिथड़िया के पास भाग गया डॉक्टर टिकिया वाला जब थर्मामीटर लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि नजानू गायब है ऐसे बीमार का इलाज कैसे किया जा सकता है डॉक्टर टिकियावाला बढ़ उसको ठीक करने की कोशिश करो और वह खिड़की में से कूद भाग जाता है यह भी कोई तरीका है अगर न और उसके दोस्तों की कहानी आपको दिलचस्प लगे तो फूलनगर के अनूठे वासियों की आगे की घटनाएं आप इन पुस्तकों में पढ़ सकते हैं जान ने उड़न गुब्बारा कैसे बनाया यात्रा की तैयारी